शिव पुराण साद को प्राप्त कराने वाला होता है शिवलिंग में शिव की प्रतिमा में तथा शिव भक्तजनों में शिव की भावना करके उनकी प्रसन्नता के लिए पूजा करनी चाहिए वह पूजन शरीर से मन से वाणी से और धन से भी किया जा सकता है उस पूजा से महेश्वर शिव जो प्रकृति से परे हैं पूजक पर विशेष कृपा करते हैं और उनका वह कृपा प्रसाद सत्य होता है शिव की कृपा से कर्म आदि सभी बंधन अपने वश में हो जाते हैं कर्म से लेकर प्रकृति पर्यंत सब कुछ जब वश में हो जाता है तब वह जीव मुक्त कहलाता है और स्वात्मा राम रूप से विराजमान होता है परमेश्वर शिव की कृपा से जब कर्मजनित शरीर अपने वश में हो जाता है तब भगवान शिव के लोक में निवास का सौभाग्य प्राप्त होता है इसी को सालोक की मुक्ति कहते हैं जब तन्मात्राएं वश में हो जाती हैं तब जीव जगदम्बा से ही शिव का सामिप्य प्राप्त कर लेता है यह सामिप्य मुक्ति है उसके आयुध आदि और क्रिया आदि सब कुछ भगवान शिव के समान हो जाते हैं भगवान का महाप्रसाद प्राप्त होने पर बुद्धि भी वश में हो जाती है बुद्धि प्रकृति का कार्य है उसका वश में होना समष्टि साष्टी मुक्ति कहा गया है पुनः भगवान का महान अगुग्रह प्राप्त होने पर प्रकृति वश में हो जाएगी उस समय भगवान शिव का मानसिक ऐश्वर्य बिना यत्न के ही प्राप्त हो जाएगा सर्वज्ञता और तृप्ति आदि जो शिव के ऐश्वर्य हैं उन्हें पाकर मुक्त पुरुष अपने आत्मा में ही विराजमान होता है वेद और शास्त्रों में विश्वास रखने वाले विद्वान पुरुष को पुरुषी मुक्ति कहते हैं इस प्रकार लिंग आदि में शिव की पूजा करने से क्रमशः मुक्ति स्वतः प्राप्त हो जाती है इसलिए शिव का कृपा प्रसाद प्राप्त करने के लिए तत्सम्बन्धी क्रिया आदि के द्वारा उन्हीं का पूजन करना चाहिए शिव क्रिया शिव तप शिव मंत्र जप शिव ज्ञान और शिव ध्यान के लिए उत्तरोत्तर अभ्यास बढ़ाना चाहिए प्रतिदिन प्रातःकाल से रात को सोते समय तक और जन्म काल से लेकर मृत्यु पर्यंत सारा समय भगवान शिव के चिंतन में ही बिताना चाहिए सद्यो जातादि मंत्रों तथा नाना प्रकार के पुष्पों से जो शिव की पूजा करता है वह शिव को ही प्राप्त होगा